ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कौलाशासमी के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्याभवन मुंबई में नित्य प्राप्त स्वाधेय प्रवचन कार्यक्रम में अभी विशेष कार्यक्रम चल रहा है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल तक षोड़शत्या समाप्त हुआ कल सायकाल में श्रद्धा ये दैव अस्व संपद विभाग हो गया अभी श्रद्धात्रय विभाग युग श्रद्धा के बड़ा साधन है परमात्मा प्राप्ति के लिए साक्षात तो कर का साधन भगवान शंकराचार्य ने कहा शास्त्र से गुरूवाक्य सत्य बुद्धियावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्विर यया वस्तु थे शास्त्र में जो कहा गया गुरुवाक्य को सत्य बुद्धि से निश्चय करके आगे प्रवृत्ति होनी सा श्रद्धा कथिता सद्वीर सत महापुरुष ने उसको श्रद्धा इसे कहा गया चाहिए। यया वस्तु उपलब्ध यया श्रद्धा से वस्तु परमात्मा वस्तु की उपलब्धि साक्षात्कार होता है इसे श्रद्धा दैवी संपद में बहुत बड़ा साधन है शास्त्र ज्ञान के लिए शास्त्रार्थ ज्ञान के लिए परब्रह्म ब्रह्म के लिए अंत में भगवान ने कहा तस्मा छात्र प्रमाणम थे कार्या व्यवस्थितो हो ज्ञातमा शास्त्र विधानोक्तम कर्म करत में शास्त्र ही प्रमाण है भगवत वाक्य है और भगवान ये कहा जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करते है वो मेरा नियम का अतिक्रमण करते मेरे आज्ञा का उल्लंघन करते वो मेरा द्वेष करते हैं कल आया था जो द्वेष करते हैं वे मेरे आज्ञा का उल्लंघन ही था प्रद्यत तो अवश्य अष्टादश श्लोक में आया था मानात्म परदेश प्रद्यत भगवान भाष्य करने अर्थ है क्या मेरे शासन अतिक्रम करना ही द्वेष है श्रुति स्मृति ममी वाग्य श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है मेरे शासन का जो अतिक्रम करते हुए द्वेष है ऐसे भगवान ने कहा था शास्त्र का अतिक्रम करना परमात्मा आज्या, की आज्ञा का उल्लंघन करना उससे बढ़कर और द्वेष ईश्वर के प्रति क्या है शास्त्र प्रमाण है किंतु श्रद्धा नहीं होने पर शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते अभी यहाँ प्रश्न है अर्जुन का प्रश्न पहले श्लोक बोल देते हैं अब तक बताएंगे क्या अभिप्राय है यहाँ इसमें श्रद्धात्र विभाग श्रद्धा का तीन विभाग करेंगे सात्विक राजस्वी तामसी इसमें बताएंगे कैसे श्रद्धा परमात्मा प्राप्ति के साधन अथ सप्तशोध्याय अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्यधि मुत्सृज्यजंते श्रद्धयान्विता यजंते श्रद्धया तुका कृष्ण निषा तो काम आहोरजस्तम सत्माहोरजस्तम अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज यजंत शयाता सत्तम आहोरजस्तम पहले विभाग हुआ दैवाशु संपद विभाग हुआ या सब आ गया पहले अभी श्रद्धा आवश्यक सात्र, है प्रमाण शास्त्र प्रमाण से शास्त्र के अनुसार करना उचित है अर्जुन यहां प्रश्न करता है ये शास्त्र विधि में उत्सुज्य श्रद्धे अन्यता शास्त्र में जैसे विधान कहा गया शुद्धि में सुनती में जैसे कहा गया पूजा करने के लिए कुछ विधान है श्रुति स्मृति शास्त्र के द्वारा विहित नियम उसको छोड़ करके यजंते पूजा करता है देवादि पूजा करता है किंतु तो श्रद्धे अन्यता आस्थिक बुद्धि से युक्त होकर के श्रद्धा से युक्त होकर करता है पूजा करता है ऐसा जो करते हैं एक नहीं बहुत लोग करते हैं यजंते बहुवचन है शास्त्रविधि को छोड़ करके श्रद्धा से पूजा करते है उनकी निष्ठा क्या है हे भगवान सर कृष्ण सत्तम और रजम उनकी निष्ठा क्या सत्व अथा रज अथा तम ता स्तम उनकी निष्ठा श्रद्धा सात्विकी है राजसी है या तमसी है निष्ठाराम अवस्थान वो जो श्रद्धा से पूजा करते शास्त्रविधि को छोड़ करके उनकी स्थिति कैसी है राजा में सीखे शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा से पूजा करते हैं। यहाँ दो प्रकार है शास्त्र विधि का त्याग एक तो विधि नहीं जानते हैं किंतु पूजा करते हैं। शास्त्र की विधि भीद्य विधान नहीं जानकर पूजा करने वाले कोई है, है। आ, बहुत लोग अधिकार लोग को ही करते हैं छात्र पढ़ा सुना कुछ नहीं किन्तु बड़े महापुरुषों से सुनते हैं अन्य से देखते हैं अपने पिता पिताम की परम्परा शिष्टाचार परम्परा देखते विद्वान की परम्परा देखते है जैसे करती ये भी करते अन्य से सिद्धे करके महापुरुष का अनुकरण करते हैं, अपने बाप पिता पिता मह परम्परा से जैसे दिखे और बड़े साधु लोगों, ब्राह्मण विद्वान लोगों, महापुरुष लोगों जैसे व्यवहार करते बड़े लोग करते अन्य अन्य कर करते। को उसका अनुकरण करके और श्रद्धा से पूजा करते है ये एक हो गया और के शास्त्र भी कुछ सुना हुआ कोई पढ़े जानते जानने वाले कुछ पढ़ करके समझते ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए साधु सब लोग जानते हैं कुछ लोग विद्यालय में तो अन्य कहीं पढ़ अध्ययन करते शास्त्र अध्ययन करने से जानते विद्यालयवादी में पढ़ाने वाले शास्त्र अध्ययन करते सब समझते जानने पर भी सब पालना नहीं कर पाते हैं कोई पूजा करते कोई नहीं करते कोई यज्ञ भी तो रखते कोई नहीं रखते है कोई मंत्र जप करने के लिए यज्ञ भी तो आवश्यक जानते हैं किंतु यज्ञ भी तो नहीं रखते हैं गायत्री मंत्र जपते हैं गायत्री मंत्र जब सिखाते हैं कुछ अपने आप में करते हैं शास्त्र विधि को छोड़ कर जान करके शास्त्र विधि का करके करते हैं ये जान करके करते हैं उनके साथ श्रद्धा अन्यता ऐसा अन्वय होगा शास्त्रविधि को समझ करके जो त्याग करते हैं त्याग करके पूजा करते श्रद्धा से जीता उनको कहा जाएगा शास्त्र विधि का जो त्याग करते हैं तो श्रद्धा से नहीं ऐसे श्रद्धा या अन्यता जी विशेषण देने से अर्जुन प्रश्न उनके लिए करता है जो शास्त्रविधि नहीं जान करके अन्य से देकर पूजा करते उनके बारे में प्रश्न जो शास्त्रविधि को जान करके उल्लंघन कर कुछ करते हैं उनके लिए प्रश्न नहीं क्यों नहीं विशेषण दिया श्रद्धा से युक्त होकर के शास्त्र विधि को समझे और उसका उल्लंघन करे तो श्रद्धा उनके है श्रद्धा है तो शास्त्र पर गुरुवाक्य पर और जो शास्त्र विधि उसमें उसके अनुसार करेंगे और शास्त्र जो नहीं जानते हैं तो जैसे देख कर करते हैं कोई नहीं जानते हैं आज एकादशी कोई कर आज एकादशी सुना कुछ नहीं जानते कहीं एकादशी सुनकर कोई एकादशी पालन कर लेते बाद में पता चलता आज जो है दसमी तो एक है एकादशी काल आज तो एकादशी है आज तो दसवीं नहीं है कभी कभी भ्रांति हो जाती है कोई दिन भर उपास बाद में पता चला काल एकादशी है तो फिर काल एक को एकादशी करेंगे कोई यदि आज एकादशी व्रत करने के बाद पता चला आज दसमी काल तो दूसरे दिन भी एकादशी करते है श्रद्धा से वो उनको नहीं समझ करके से कर लिया किंतु किन्तु छात्रविद को जानने पर भी जो जानते है एकादशी को अन्न भक्षण करना निशे है, जानने पर भी अन्न खाएंगे जानने पर भी सुनने पर भी सुना हुआ ये, ये नहीं करना चाहिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी को खाने के लिए कुछ फलाहार अल्ल वस्तु है एकदम निराधार निर्जल करने के नहीं खाते कि जो फलाहार करे सुनने के बाद वे नहीं छोड़ते हैं प्याज और लसन नहीं खाना चाहिए भगवान को जो अर्पण करे वही प्रसाद वही खाना चाहिए सुनने के बाद ही छोड़ते नहीं वो जो उनकी पूजा भक्ति उसको कहेंगे श्रद्धा पूर्वक जितने भी कोई कहे मैं श्रद्धा से पूजा करता हूं श्रद्धा से भक्ति करता हूँ बड़ा भक्त अपने को माने किन्तु शास्त्रविद को जानने के बाद भी यदि उसका उल्लंघन करता है श्रद्धा से जू उसको नहीं कहा जाएगा श्रद्धालु तो जो एक बार सुनता है भगवान के वाक्य क्या शास्त्र में आया तुरंत उसी के अनुसार आगे बढ़ता है श्रद्धा तो तब आत् बुद्धि उसमें सब महत्व बुद्धि और उसके अनुसार प्रवृत्ति हो जाए और कहेंगे हम मानते हैं शास्त्र में से कहा गया हम मानते भगवान के ऐसे वाक्य बिल्कुल मानते हैं किन्तु करते अलग है तो सदा कहाँ है इसलिए यहां जो प्रश्न किसके लिए प्रश्न हुआ जो शास्त्रविद्धि को नहीं जानते हुए अपने जैसे देख करके पूजा आदि करते हैं उपवास पूजा आदि करते हैं उनकी श्रद्धा किसम मानी जाएगी? उनकी तो गलती नहीं वो दिन नहीं देखे ऐसे नियम है शास्त्र ज्ञान होना चाहिए किन्तु नहीं है तो भी पूजा करते तो उनकी श्रद्धा क्या है ये प्रश्न है जो जान करके समझ करके भी उल्लंघन करते उनकी श्रद्धा वो श्रद्धा से अन्य तो हो सकते हैं उनकी श्रद्धा ही नहीं तो श्रद्धा श्राप्त क्या पूछना ऐसे उनके लिए प्रश्न नहीं ये भगवान भाजपा ने स्पष्ट कर दिया जो जान करके छोड़ते हैं विधि विधानों को समझ करके जान कर छोड़ते तो वो शास्त्र विधि मुसल जी अत्यंत करके उनका ग्रहण नहीं होगा क्योंकि श्रद्धा अन्यता ये विशेषण अर्जुन ने दिया इसे जो शास्त्र विधि नहीं जान करके कित श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते है पूजा करते हैं उनकी निष्ठा क्या है शास्त्री के राजस्वी ताम्र क्या है हाँ बोलो सो अर्जुन वाच ते शास्त्र विधि मुचृ यजंते श्रद्धयान्विता से सा निष्ठा तुका कृष्ण सत्यमा रजस्तम भगवान ने यहाँ कहेंगे सात तीन प्रकार श्रद्धा को अलग अलग बता देंगे अश्रद्धा अपने श्रद्धा अपने को प्रत्यक्ष अन्य को आपकी श्रद्धा किसी में दूसरे देकर नहीं बता सकता है हाँ कार्यो को दे का अनुमान करेंगे कौन क्या करता है उसको देखकर अनुमान करेंगे कि ये क्या चाहता है ऊपर से कही हम आपको बहुत चाहते हैं किंतु देखता है दूसरे पीछे भागा तो पता क्या चलता है बात तो हमको नहीं चाहता है ये पता चलता है ना नहीं श्रद्धा कार्य से अच्छा श्रद्धा आगे भगवान कहेंगे सबकी सब कुछ ना कहीं ना कहीं श्रद्धा है हाँ परमात्मा प्रति साय प्रति श्रद्धा होता अच्छी बात है जब परमात्मा के प्रति शास्त्री के प्रति गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं।, नहीं गुरु के प्रति श्रद्धा भी कोई बताया सब गुरु के प्रति श्रद्धा है इतने गुरु तक तो किसके कोई गुरु होते हैं सबके गुरु एक प्रकार होंगे जो नाच सीखना चाहता है उसके गुरु आध्यात्मिक गुरु होंगे नृत्य सिखाने वाले जो चोरी करने वाला उसका गुरु कौन होगा बड़ा चोर होगा <laughs> तो, तो इसी प्रकार कोई किसी में कोई किसी का गुरु कई किसी के गुरु होते हैं गुरु को तो मानते हैं तो किंतु वास्तव श्रद्धा सात्विक आराज्य सीता में क्या इसको जानना है सब श्रद्धा करते हैं जिसके प्रति जैसे श्रद्धा उस प्रकार होता है अब परमात्मा उसको इसे गुरु भी प्राप्त करा देते हैं कि जिसकी इच्छा चोरी करने के लिए अच्छे गुरु मिलेंगे तो उनको माने या वो तो उनके लिए चाहिए जो ताला तोड़ना सिखाए <laughs> वही से गुरु और जो जादू सीखना चाहते हैं जादू सिखाने वाले उसको गुरु चाहिए अन्य गुरु क्या चाहे तो आगे कहेंगे तो पहले तक श्रद्धा के विवाह करके उतर देंगे श्री भगवान वाच श्री भगवान विधातीिवधा श्रद्धा देहिनां सा सात्विकी राजसी सात्विकी राजसी चेतितांशनु तामसी चेतितांशन चेति चेति श्री भगवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देसी श्रद्धा देना त्रिविधा भवति देहधारी जीवों की श्रद्धा तीन प्रकार होती है वो श्रद्धा कहाँ से आई कैसे होती स्वभाव जा स्वभाव ऐसी उत्पन्न होने वाले स्वभाव स्वभाव से जन्म होने वाली स्वभावजा स्वभावजा क्या हाँ श्रद्धा हा, किसकी होती है देना देह वाले दे की श्रद्धा तीन प्रकार स्वभावजा वो स्वभाव क्या है कहा से स्वभाव आया स्वभाव से श्रद्धा की उत्पत्ति होगी किसी व्यक्ति का कैसे स्वभाव होता है क्या है पूर्व जन्म में जैसे जन्म में अभ्यास किया मरते समय उसका ऐसे ही चिंतन स्मरण संस्कार होता है प्राय ऐसे होता है और आगे इस जन्म में जो कर्म फल भोग करेगा पूर्वजन्म के संस्कार आगे कर्मफल भोग करेगा उसके अनुसार एक उसका उसके संस्कार जन्मांतर में मरते समय जैसे उसके मन में भावना हुई इसको स्वभाव शब्द कहते हैं जब अभिमरण काल में अभी होता संस्कार अन्य जन्म में क्या था धर्मा धर्माधर्मादि इसके कारण संस्कार हुआ था वो संस्कार तो बहुत रहता।, रहता है जीवन भर में संस्कार बहुत रहता है किंतु जो संस्कार उद्भुत हो गया मरते समय पूर्वजन्म में में आप में बहुत क्या है पुण्य पाप कर्म किया संचित कर्म बहुत पुण्य पाप कर्म जो इस जन्म में कुछ फल देने वाले है पिछले जन्म के कुछ पुण्य पाप कर्म संचित कर्म ऐसी कुछ पुण्य पाप कर्म अभी फल देने वाले ये पुण्य पाप कर्म के कारण कुछ धर्मा अन्य जन्म में क्या गया ना आदि उसके संस्कार जन्म में मरण काल में अभिव्यक्त होकर के स्वभाव बन गया वो स्वभाव अभी है जैसे पूर्वजन्म संस्कार उद्भुत हुआ उसके अनुसार अभी संस्कार स्वभाव इससे स्वभाव से उत्पन्न होती श्रद्धा सब जो आते हैं कुछ स्वभाव को लेकर के कर्म को लेकर के प्रारंभ कर्म को लेकर के आते हैं स्वभाव पहले से है पूर्व जन संस्कार उद्भुत संस्कार के अनुसार स्वभाव बन गया और स्वभाव से अभी उत्पन्न होती श्रद्धा इसे जन्म से किसी की श्रद्धा कहीं होती कोई किसी मार्ग में चलता है कोई किसी को पसंद करता है कोई मार्ग में कौन चलता है जन्म से ये स्वभाव से बनाली वाली श्रद्धा तीन प्रकार सात्विक राजस्वी तामसी और श्रद्धा जैसे जन्म से है ऐसे होता है किन्तु उसको शिक्षा दे करके और स्वयं प्रयत्न करके अन्य मार्ग में परि होता है हो सकता है होता है सामान्य छोटेपन में कुछ श्रद्धा और अत्यधिक जिसके स्वभाव जहाँ है उसका परिवर्तन करना भी कठिन हो जाता है माता पिता भी थक जाते हैं गुरु थक जाते हैं सब लोग बचपन से सिखाएंगे कि जिसकी जहां श्रद्धा उससे उस मार्ग में चलेगा तो तीन प्रकार है उसको मैं कहता हूं कहूंगा सुनू करके भगवान कहते हैं हाँ स्लोग बोलो श्री भगवाच विधा श्रद्धा देवीना चाहजा सात्विकी आजसी चैव आमसी चेतिता सत्नुर्व सूपा सर्व श्रद्धा भारत श्रद्धा भारत श्रद्धा पुष्य पुष योद्ध सव्रद्धा सर्वस्य भारत सद्धा भवति यं पुरुषो यो यच्छदा हे भारत समन सत्तानूपति सत्तानुवती अयष श्रद्धा यो यत स सर्वस्व श्रद्धा सपानुरूपा सप्व के अनुसार श्रद्धा सबकी होती है सत्व तो अंतकण को कहते हैं अंतकण तो सबका है अंतकण के अनुसार श्रद्धा अंतकण के अनुसार का अर्थ अंतकण में संस्कार बहुत संस्कार तो है विभिन्न कर्म उपासना भोग किया उसका संस्कार होता है वो तो संस्कार युक्त अंतकण के अनुसार जो संस्कारों का जिन संस्कार का उद्बोध पूर्व जन्म में मरते समय हो गया था उद्बुद्ध संस्कार विशिष्ट अंतकण अंतकण के अनुसार ही श्रद्धा होती है सबकी श्रद्धा होती है जिसके जिसमें वासना है समय में चिंता नहीं किया जिसके पुण्य पाप कर्म के अनुसार आगे जन्म प्राप्त कर गया, शुद्ध संस्कार हुआ किसको विषय भोग की इच्छा संस्कार रही किसके उद्वेश किसके प्रति रह गया उद्वेश भाव रहता है ये जैसे जैसे संस्कार जन्म में मरते समय अंतिम समय में अपने हाथ पर नहीं जैसे जैसे संस्कार हुआ उसके अनुसार आगे श्रद्धा होती है सर्वस्य श्रद्धा भवति प्राणी मात्रा की श्रद्धा होती किंतु श्रद्धा उसी प्रकार पूर्व जन्म में मरने के पहले जैसे संस्कार उद्भुत हो गए कर्म पुण्य पापादी कर्म के कारण वो धर्माधर्म संस्कार जो उद्बुद्ध हुआ था वो स्वभाव बन गया वो श्रद्धा सर्वस्य अंतकरण ऐसे संस्कार विचित्र अंतकरण के अनुसार श्रद्धा होती है अंतकरण के लेकर आते हैं अंतकर्ण ही आता है अंतकर्ण जब आता है प्राण भी पांच रहते हैं मन बुद्धि चित्तहकार अंतकर्ण कहीं दो कह दिया मन बुद्धि और पांच ज्ञान इन्द्रिय पांच कर्म इंद्रिय ये भी साथ में आते हैं सूक्ष्म मुख्य उसमें अंतकरण उस अंतकरण में रहता है सब धर्म अधर्म पुण्य पाप कर्म संस्कार शोरत हैं उसी अंतकरण संस्कार विशिष्ट अंतकरण के अनुसार ही सबकी श्रद्धा होती है किसके जैसे अंतकरण जैसे संस्कार श्रद्धा इस प्रकार होगी किसकी श्रद्धा होती है? सर्वस्य सर्वस्य का क्या है किसका है जड़ चेतन सब का ही नाम पहले कहा था चेतन की जड़ की नहीं प्राणी वर्ग की अयम पुरुष श्रद्धामय ये पुरुष है, श्रद्धा प्राय श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वभाव होता है पुरुष करता है सो कुछ संसारी जीव श्रद्धामय अर्था सबकी श्रद्वा कही न कही होती है यो यदश जिसकी श्रद्धा जिसमें जिस जीव के है वो श्रद्धा के अनुसार वो जीव ऐसा ही होता है सब जीव अलग अलग प्रकार क्यों होते हैं अपने पर श्रद्धा के अनुसार और श्रद्धा ऐसा क्यों श्रद्धा के अनुसार पुरुष हुआ इस अलग अलग पुरुष की रुचि भिन्न भिन्न प्रकार है श्रद्धा भिन्न भिन्न क्यों हुई सत्वानुरूप से के कारण अंतकरण में कुछ विशेष है क्या है पूर्व जन्म में जो संस्कार संस्कार का उद्बुद हुआ था उद्भुत संस्कार मानने के पहले ऐसे संस्कार विशिष्ट अंतर्गुण आया है उसके अनुसार स्वभाव हुआ स्वभाव से उत्पन्न होती श्रद्धा और जिसकी श्रद्धा जो करता है वो पुरुष इसी प्रकार होता है इसे कोई किसी मार्ग में कोई किसी को पसंद करता है जाता है तो श्रद्धा को कैसे पता करेंगे इसलिए कार्य को देख करके श्रद्धा का अनुमान किया जाएगा और स्वयं साधक भी अपने कार्य को देख करके अपने भी श्रद्धा का अनुमान करे सात्विकी राजस्व अथा इसलिए भगवान बताते कार्य के द्वारा उसका अनुमान कैसे करेंगे श्लोक को बोलो सत सत्वस् श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा पुरुषो यो कार्य हो गया चिन्ह देवादि की पूजा कोई करते हैं उसके अनुसार सत्व रजतम आदि अनुमान करना है यजंते सात्का यजंते सात्काजसा यक्षासी राजस प्रेतान् भूतगणताजंतेम साजंते ताम सा जनाजते सात्का देवान सिज साजंतेम साजना सात्विक देवान यजनते सत्व स्वभाव वाले सात्विक पुरुष जिनके सुनिष्ठा सात्विक सत्व में सात्विक श्रद्धा वाले देवान देवताओं की पूजा करते देवताओं के लिए यज्ञ दान आदि करते और यक्षरक्षा राजसाह रजोगुण से राजसी श्रद्धा वाले पुरुष यक्षरक्षी यक्ष कुबेरादि रक्ष से नि प्रभु आदि इनकी पूजा करते इनके यजन करते उनकी पूजा भेटा दी देते और अन्य तामसाहना प्रेतान् भूतगुणाश्च यजनतेम तामसी श्रद्धा वाले प्रेत जो मर गए वो प्रेत है उनको कहते मर जाने पर उनको कहते प्रेत प्रेत में वायर वायु के जैसे शरीर होता है मरने के बाद एक प्रेत योनि है उस प्रेत योनि में रहते उनके प्रति कुछ कर्म करने पर प्रेत योनि से उद्धार होता है फिर पितृ को जाते हैं कोई कहाँ जाता है तो इस समय प्रेत योनि में रहते समय जो क्रिया करते वो क्रिया करने से उनको उनकी तृप्ति होती है, उनको उससे उद्धार होता है जहां ऐसे कोई मर जाने पर उसके लिए कर्म नहीं किया कुछ विशेष कर्म नहीं है तो प्रेत योनि बहुत दिन रह जाते हैं दुख वो करते हैं किन्तु उस समय उन्हें वायुव्य शरीर होने से इधर उधर जाना जानते हैं कहें प्रेत योनि में कोई रह गया तो उसके परिवार में किसी आकर कहते उद्धार नहीं होता तो बताते ऐसी कुछ करो मेरे कल्याण कर उद्धार होगा किसी के शरीर में प्रवट होकर के नहीं तो घर में किसका शरीर में आकर उत्पात करते हैं प्रेत कहीं कहीं प्रेत होते हैं कुछ योनि में रहते हैं उनको भूख प्यास बहुत लगती है और मुखबल छोटा रहता है खा नहीं पाते हैं भूत पिशाज कहीं बन जाते हैं तो किसकी शरीर में प्रविष्ट होकर के खून पिएंगे फिर वो मर जाएगा फिर उसको छोड़कर कहीं दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे ऐसा भी करके रहते हैं एक, एक लड़की थी आठ नौ वर्ष की उसके पिता जी ने बताया था उसके सर में कोई आती थी आती थी तो उसको आकर कुछ ना कुछ बोलती कुछ करती सबको पता चलिए कुछ आती है तांत्रिक को बुलाये तांत्रिक को बुलाये तो तांत्रिकों जब आया किसी थाने में रहते थे तो दूर से जब आना लगा वो जैसे कॉलोनी आदि होता है दूर गेट पर आते समय यह बताया तुम तो तांत्रिक को बुला रहे हो तांत्रिक मेरा क्या करेगा अभी देखो आए तांत्रिक क्या करेगा मैं चल जाऊंगा चल जाऊंगी इसे करो पर अब तांत्रिक आया तो बुलाता अभी नहीं है अभी नहीं तो फिर क्या करने? और एक बार आया देखा तांत्रिक जो आता है चल जाता है अन्य समय आकर उसके शरीर में प्रविष्ट गुरु कुछ करता है फिर एक बार तांत्रिक ने बताया हमको दिन हम पूजा करेंगे उसको बुलाएंगे वो आना पड़ेगा फिर आकर कुछ पूजा की पूजा करने के बाद नीचे कुछ करके वहां कुछ पानी चिटका दिया चार तंडोर डाला और कुछ किया पुष्पाद कुछ दिया फिर लाठी लेकर उसको पिटाई किया पिटाई कुछ कह करके बुला पिटाई किया जोर से जब जो उसको पिटाई किया तो लड़की के साथ में आ गई आगे बोलता हम मुझे नहीं पिटाई करो मैं क्यों सो क्यों क्यों पिटाई कर मेरी क्या गलती तो क्यों क्यों उसके साथ आता स्थिति बताया कि मैं पहले कई को लड़की इतनी मर गया था अगर मैं पेट होकर गूं इसके शर्म में क्या था ना मुझे भूख लगती है मुझे खा दे ना हमारे मुख्य खा नहीं पाते को नहीं पीते हो तो क्या करोगी ना ये, ये मर जाएगा तो फिर दूसरे शरीर में जाएंगी उसका पूछा गया इसके पहले क्या मतलब उसके पहले एक दूसरे लड़की में थी बताया उसका आदेश बताया नाम बताया राहुल की रामी कहीं थी वो मर गई फिर मैं छोड़कर आया फिर इसको बताया कि तो इसको छोड़कर जाना है कभी नहीं आना नहीं तो तुमको पिटाई ऐसे करने पड़ो फिर एक प्रायज वो देने वाला नहीं, नहीं। चल जाऊंगी फिर कभी नहीं आने का नहीं कभी नहीं आ तो फिर जाना जरूर जाने फिर नहीं आएगा ना कभी नहीं जाना तेसा नहीं बाल्टी में पानी रखा है इसको दान से उठाकर लेकर जाओ आठ वर्ष की लड़की बाल्टी में पानी भरा हुआ बाल्टी में डांत से पकड़ करके पच्चीस तीस फुट जा करके फिर वहीं गिर पड़ी फिर उसके बाद नहीं आया पूजा कुछ किया वो किल आदि तो को तांत्रिक लोग जानते को पूजा कर दे उसने कोई कोई बहुत बोला होते थे सामान्य तांत्रिक कुछ नहीं कर पाते कुछ तंत्र के नाम पर ठगते हैं लोग सामान्य पूजा करके किन्तु वो जानकारी अच्छी थी फिर आगे नहीं आया तो लड़की को हमने देखे और उसके पिता माता बताए किंतु तो ये करते शव नहीं देखा फिर उसके बाद कभी बताए ये पानी बालती इसको पानी के दांत तो से उठा कर ले लो मैं कैसे दांत से उठाऊंगी दांत से टूट जाएगी पकड़ो जितने कहे नहीं पकड़ा दांत से कैसे पकड़े वाली <laughs> कोई बच्चे दांत से पानी वाली भरा हुआ हम मुख से पकड़ उठाओ हाथ से उठाना ही मुश्किल है मुख से क्या किंतु समय से उसके सामर्थ्य आ गए दांत घुस्से नहीं उठा कर दिया तो प्रेत ऐसे आकर ऐसे कुछ उपलब्ध करते तो ऐसे प्रेत की पूजा करते है तामस जो समान में कुछ साधन करते हैं एक कर्ण पिशाच होता है पिशाच एक योनि है उसको अपने अधिनय करेंगे अधिनय करने से कोई मर गया उस लाश में बैठ कर कि कुछ वो करते हैं तो क्या अपने वस बस, में आने पर कोई व्यक्ति सामने आता है ये कर्ण पिशाच कहने में बता देगा उसका नाम हम कहे ओसे क्या क्या मन में है उसके बारे में सब बता देगा जो हम पूछेंगे जब जा जानना चाहेंगे अपने कहने से बता देगा और जब आया वो नाम लेकर बोलेंगे अच्छा अमक जी आइए अच्छा आपका जो पुत्र के विषय में पूछना है ना आओ बैठो अच्छा पुत्र कहीं चला गया ऐसे भी बोलेंगे कितने तीन दिन हुआ ना पांच दिन हुआ पांच दिन हुआ पांच दिन है ना पांच दिन हुआ बताया तो उसी के कारण चला गया था मैं कारण ही बता दिया फिर उसके बाद कहेगा अभी अमुक स्थान पर है अभी वो साम बैठी करके भोजन कर रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है जो जो कर रहा है बता दिया फिर बाद में वो अभी आ जाएगा उसके बाद में आने के पूछा हमको देना इस समय तो क्या कहा था जैसे ये बताया ठीक है बताया वहां बैठ करके थाने होटे में साथी लोग मेरे मिलकर हम खा रहे थे और बाकी सब उसका नाम भी बता दिया बुला दिया सब बता दिया फिर जानने वाला वो ये तो, तो दिखते ही समझे ये तो पूरा ब्रह्म के बाप <laughs> फिर जो कुछ है देगा ये साधु वैसे में कोई रहकर शादी करे तांत्रिक किसी विषय में रहता है लोग उनको साधु साधु कहकर ब्रह्म ज्ञानी कहेंगे वो तांत्रिक है साधु नहीं ग्रस्त हो तो भी लोग उनको कहने लगेंगे फिर प्रचार हो जाएगा बड़े ऐसे करने वाले ठगने वाले कि नीचे जो करते हैं उनकी दुर्गति होती है तो भी ऐसे पूजा करके ताम से लोग कुछ ऐसे कर्ण पिसार साधन करके और कर्ण पिसार साधन करके कभी चोर को पकड़ दे, पकड़ा देते हैं कभी चोरी हुई तो उसके पास जाएंगे तो वो जाकर के कर्ण प्रसाद बता दिया वो अमुक को, को साथ में आए थे अभी चोरी ले कर लेकर उसपति वहां रखा इसको लेकर सीधा इस लेकर कर, कर खुदाई करो यही रखा है सम्पति पकड़ने आ जाता तो है चोर को तुमने इसे क्या उधर से रखा है चलो चलते चोरी क्या नही फिर जो उसको बताए अमुक अमुक थे ऐसे क्या तो बताने पड़े सब सच सच बोले तो मानना पड़ेगा और चलो अभी चलते जाकर के निकालेगा तो निकलेगा ऐसे कर फिर बाद में ज्यादा कुछ हुआ पुलिस लोग आए फिर बंद कर दिया तो करना तो ऐसे भी देखा है जो बताते हैं तो ऐसे लोग तामस ही लोग ऐसे करते हैं कर्ण पिसार साधन करना कोई आशा नहीं है प्रेतों को अपने वसा करना कोई आशा नहीं है किन्तु ऐसे करके लोग में ख्याति की प्राप्त करें धन इकट्ठी करेंगे ठगते कुछ ऐसा चाहते कोई जादूगर हमको बताया पहले मैं क्या बोलू महात्मा कितने महात्मा मेरे पास आये कि हमको थोड़ा जादू सिखा लो ये बताया जादू सीखना क्यों आप जादू देखा है कि ना नहीं नही क्या ना लोगों को थोड़ा ऐसे कुछ करेंगे तो लोग हमको मानेंगे अरे साधु महात्मा पहले साधु अच्छे साधु अच्छे साधु मेरे पास आकर के मुझे बहुत ही करके पहले पकड़ करके कहते हमको थोड़ा कुछ जादू सिखाओ किस प्रकार हम हाथ से बस में निकाल देंगे कैसे कुछ कर दे ऐसा बताओ कुछ न कुछ चमत्कार मन की बात कैसे बता दे ऐसे तो तो बताया कि हम तो जो हमारे पास है साधन किया था कि कोई था बोला इसको तो हम नहीं बताते हम तो बताते हम हाथ की सफाई हाथ की सफाई कह करके ऐसे कुछ ऐसे तो बताया जैसे भी ऐसे तामस ये लोग प्रेत अभूत गणभूत है कुछ मातृ का सप्तमातृ आदि इनकी पूजा करते हैं तामस आजाना अपने अपने श्रद्धा कोई किसी की पूजा करता है सो को देवान से राजभूत गणचान्य जन्त साजना यहाँ सत्वनिष्ठ राहत तो शास्त्र विधि के अनुसार में चलने वाले हजार में कोई कोई एक होते हैं और ज्यादातर रजोनिष्ठ तमोनिष्ठ होते हैं प्राणी होते हैं अशास्त्र विोरंगत घोरंग तप्य ये तपोजना तप्यंते तपो जान दम्भा संयुक्ता दम्भा संयुक्ता काम राग बलान्वताग बलान्वता अशास्त्र विोर तप्य ये तपो जना संयुक्ता का काम राग बलान्वता शास्त्रेण विस्त्रीत न शास्त्रीतमीतिशावीत शास्त्र के द्वारा जो विहीत नहीं है ऐसे तप करते तपोजना ये त, ये जना तप तप्य घोर तप, तप तप्य ये जना अशास्त्रहीतम घोरम तपो तप्य तपो घोरम तप्यते शास्त्र भीत नहीं किंतु बहुत कष्ट सहन कर तप करते पीड़ा कर घोर प्राणियों की पीड़ा देने वाले कष्ट देने वाले अपने को भी कष्ट देने वाले दूसरे को कष्ट देने वाले ऐसे तप करते क्यों करते है कैसे दम्भा संयुता एक दम्भ और एक अहंकार किसी प्रकार हम सेठ अभिमान दुराभिमान जूटा अभिमान अहंकार में में सब ऐसे आचरण हम ज्ञान है हम जानते हैं बहुत ऐसे करके हम तपस्वी बनना समाधि आदि कुछ सब ले करके अहंकार से युक्त होकर के कामराग राग बला नेता काम आ इच्छा राग आसती बल जो प्राणियों को कष्ट देने वाले बल से युक्त होकर के कामराग जो है तत्कृत बलो काम राग तो बल काम राग बल ये बल से काम इच्छा विषय में आसक्ति और प्राप्त करने की इच्छा इस से युक्त बल बल से संबंध होकर के अहंकार दम्भ से कर्म करते हैं और आगे उनकी उन लोगों के लिए आगे कहेंगे जो लोग ऐसे तप करते हैं शास्त्र भी तो नहीं अशास्त्र भी शास्त्र भी तो नहीं कुछ न कुछ ऐसे करते शात्र है शास्त्र भी तो तपत ठीक है जैसे एकादशी उपवास कोई करते वो सात्विक है कोई निर्जला उपास करते कोई दू थपी करके कोई फल खा के रहते सात्विक तप है और कोई जानबूझ करके कुछ कष्ट सह करना कोई के महात्मा था एक हाथ ऊपर उठाकर रखा भगवान को अर्पण कर दिया गाय नाते अर्पण ऐसे रखा और आगे कुछ दिन के बाद नीचे नहीं आया ये तप कोई जाकर के गर्मी के समय पत्थर के ऊपर लेटे रही बहुत गर्मी के समय अब अंदर इतना भी मुश्किल है पत्थर के बोले तो तपतक है कि राजस्व तामस तप है ये आगे कहते हैं है इसलो को बोला अच्छा घोरम तप्य तपो जना संयुक्ता काम राग कर्शयत शरीरस्थ कर्शयता शरीरस्थ भूत ग्राम मचेत भूत ग्राम मचेत मैवांत शरीरस्थ मां चरीरस्थ ताद्यायान विद्यासुर निश्चया कर्षयता भूत ग्राम सहत शरीर सुराग निश्चय शरीर स्थम भूत ग्रामम कर्षयत शरीर भूत समुदाय इंद्रिय भूत भूत इंद्रिय रूप से है इंद्रिय को कष्ट देते देते, देते हुए भूतों का कार्य करण इंद्रिय चक्षरादि इंद्रिय उसको एक दुर्बल करते मन को भी कष्ट देते जो कुछ तप क्लेश तप करते तो इनको भी कष्ट देते कर्म इंद्र ज्ञान इंद्र उनको कष्ट देते अचेत सचेत अभिवेकी के कारण अरे मान से वो अंतर तम अंतर्य हो मेरा भी मुझे भी कर्ष न करते मुझे भी कष्ट देते बुद्धि के साखी कर्म बुद्धि के साखी तो मुझे ही कष्ट देते परमात्मा कैसे कष्ट देंगे पहले बताया था मदन अनुशासन अकरणम एवं मद कर्षणम यहां भी भगवान बात कहते मुझे कष्ट है मेरे अनुशासन को पालन नहीं करते यही मुझे कष्ट देते भगवान को कष्ट होता है जो अन्य आज्ञा का उल्लंघन करे पालन नहीं करे बाहर से बहुत भक्तिकरण से भगवान खुश हो जाएंगे जैसे कि कुछ क्या कहते उत्कुश वो कुछ वो दे देते ना रुपया देकर काम करा लेते हैं घुस घुस कहते ना हाँ वो देकर काम करा लेते हैं अब बस देते हैं तो इसे छात्र में अलोक शब्द है संस्कृति में हाँ तो दे करके काम करा लेते, हैं। आ, तो कर के काम करा लेते हैं। भगवान के कुछ दे करके कुछ करा देंगे आज्ञा पालन नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा भगवान कहते हैं वस्तुतः तो तो है मेरी आज्ञा का पालन करता है तो मेरा भक्त है सोई सेवक सही सुखदायी मा, मा अनुशासन माने मेरा अनुशासन पालन करता है तो वही मेरा दास वही सेवक है वही सुख देने वाला और आज्ञा पालन नहीं करता अपने भक्ति बड़ा भक्ति ही भक्ति हमको नहीं चाहिए इसलिए मानसेवक सर्वस्तम कहते क्या मेरा अनुशासन नहीं करता तो मेरा कर्षण मुझे कर्षण देता है मेरा अनुशासन पालन नहीं करता समझ करके जान करके भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है उससे बढ़कर के क्या है अवमाना कम है समझे के निभागे उसको नहीं बांधना मानना आज्ञा देते ही काम करो नहीं करेंगे हम आपका पैर दबाएंगे तो कोई पैर दबाने से हमको कष्ट होता है तो नहीं चाहिए न हम तो पैर दबाएंगे और कहते आज्ञा पालन करेंगे ये काम करो नहीं यही चल, चल करेंगे यही भक्ति एक बार हम गए तो केदारनाथ गए चल पैदल गए चल कर चल कर जानेंगे तो फिर बद्रीनाथ गए बद्रनाथ जाने पर वहां पहुंचे पहुंचे तो बद्राजी का निकला एक महात्मा के क्या तो पढ़ दबाएंगे तो कभी नहीं दबा देने के मना करता नहीं आज तो हम दबाएंगे और फिर और महात्मा आ गया दो आ गई फिर से बात बोल नहीं नहीं आज तो दवाना है, फिर मैं क्या एक दर्द कभी होता है दबाने से अच्छा लगता है सब का अनुभव होगा और कभी दर्द ऐसे तो हाथ लगाने में कष्ट पड़ेगा ऐसे कभी दर्द होगा तो थोड़ा हाथ लगे तो दर्द होगा हाथ नहीं लगा उस समय ऐसा था कि दबाने जाएंगे तो कष्ट होता है किन्तु वह दो महात्मा आ गए और अन्य माता तैयारी की और हम भी आज दबाएंगे मैं क्या आज हमको कष्ट हो रहा है दबाने से अबे वो जितने कहने पर सुनते नहीं दबाना है मैं कहा है, इसका नाम ही तार हो दे क्या करूं दबाने से हमको कष्ट होता है मैं मना करता हूं किन्तु ये दो दबा रहे और भी लोग तैयार है दबाने के लिए उसके अभी थोड़ा जगा दे स्थान दो मैं भाग जाऊ ये एक गुरूबत नहीं चाहिए बहुत खाने पर थोड़ा सोच समझे नहीं तो मैं भाग जाऊंगा ये <coughs> प्रारब्ध माने पर कष्ट है तो किसी प्रकार कष्ट मिल सकता है देखो <laughs> वो तो अपन स्वता से दबाना चाहते किष्ट हमको हो रहा है और कहने पर भी सुनते नहीं दो के बाद और दो तैयार है कि हम भी दबाएंगे ये भगवान कहते मेरा अनुशासन नहीं करना ये कष्ट है ता आसुर निश्चया उनको समझ आसुर निश्चय वाले आसुर निश्चय वाले हाँ श्लोक बोलो कर्षय तरीर तो स्थत ग्राम मचेत स शरीरस्थं सेवा शरीर स्थान विद्या निश्चय आहार अभी सात के राजस्व भिन्न भिन्न प्रकार है अपने रुचि के शहर में इसको समझ देख करके समझना अपने सात्विक है राजस्व तामस है और उसमें वर्जन करना है क्या भोजन जो सात्विक है उसके से भोजन प्रिय होते हैं जो राजस्व है उनका भोजन कैसे प्रिय होते है भगवान बताएंगे उसे जानकर क्या करना खाली कोई पसंद करता है उसी मात्र कहे ये राजस्व ये तामस है दूसरे की निंदा करने के रही अपने में क्या रुचि होती किस समय क्या रुचि देखना ये राजस्व ये तामस है वो खाद्य नहीं खाना चाहिए यदि आप सात्विक होने चाहे तो सात्विक होने पर सत्वगुण अंतगुण शुद्ध होगा तब परमात्मिक प्राप्ति होगी सनमार्ग में प्रवृत्ति होगी हो राजस्व तामस होने पर सनमार्ग प्रवृति नहीं होती इसे सात्विक अंतगुण होने के साथ जिस भोजन करने से अंतर्गुण शुद्ध होता है सात्विक होता है इसे सात्विक भोजन करना जिसे राजस्व तामस होता है राजव गुण बढ़ता है उसको छोड़ना चाहिए इससे देखने के लिए भगवान बताते कैसे प्रिय होता है किसी व्यक्ति को क्या प्रिय होता है आहारस्तपि सर्वस्वि सर्वस्व त्रिविधो भवती प्रियः त्रिविधो भवती प्रियः यज्ञ तपस्तथा दान यज्ञ तपस्था दान तेद मे मंसिनु तेद मे मिनु सर्वस्व आहारस्वी त्रिविध त्रिविध प्रिय होती तीन प्रकार आहार प्रिय होता है सबको यज्ञ तप तथा दान केवल आहार नहीं यज्ञ भी तीन प्रकार तप भी तीन प्रकार दान भी तीन प्रकार अपने अपने श्रद्धा स्वभाव के अनुसार किसको कैसी यज्ञ कैसे तप कैसी दान प्रिय होता है ये सब मैं कहूंगा सुनो अर्थात भोजन से भी कौन सा भोजन प्रिय है उसे पता चलता है सात्विक राजस्व तामस स्वभाव और किसके यज्ञ कैसे करता है तप कैसे करता है दान कैसे करता है उनमें से ही पता चलेगा सात्विक राजस्व तामस सात्विक होने के लिए सात्विक भोजन यज्ञ तप धन सुशाप्ति को होना चाहिए हां श्लो को बोलो आहार सरस्वती सर्वस्वी प्रिया यज्ञ तप तथा दान ते वेद आयु सत्त बलारो्य आयु सप्त बो्य सुख प्रीतिवर्धना सुख प्रीतिवर्धना सिया स्निग्ध स्थिरा हृद्या रसिया स्थरा हृद्या आहार सात्विकिया वर्धना स्थिर आहारा सा आयु हो चतम च बलं च आरोग्यम से सुखम चीति इनको बढ़ाने वाले सात्विक भोजन होते हैं। कुछ भोजन वर्धन का बढ़ाने वाले आयु वर्धन के कहा गया आयुर्वेद घृतम शुद्ध गोघ्रत आयुवर्धक है इसलिए श्रुति में कहा आयुर्वेद आयु घृत है शुद्ध घृत आयुवर्धन है रोग, रोग निवृत करके आयु विवर्धना सत्व को बढ़ाने वाले सत्व तो अंतकर्ण अंतकोण को बढ़ाने का तो अंतकर्ण में जो स्थिरता उसको बढ़ाने का सामर्थ्य स्थिर होने का अंतकर्ण बढ़ेगा मतलब अंतकर्ण स्थिर होगा अंतकर्ण चंचल है स्थिर हो बल है सूक्ष्म में स्थल सूक्ष्म में बल होता है बल को बढ़ाने वाले भी सात्विक होता है और आरोग्य निरोगता के लिए सात्विक भोजन करने से रोग कम होता है राजस्व से खाते समय तक आचार लगेगा रोग होगा और सुख बढ़ाने वाले अंतर का अंतर सुख है और प्रीति है प्रीति भोजन करने पर भोजन में प्रीति सर्वत्र उसको दे करके प्रीति को दे करके भी हर्ष होता है जैसी व्यक्ति को देखने पर भी हर्ष होता है जब भोजन सात्विक है अंतगुण शांत है इसको देखे उन पर हर्ष होगा और जब रजोगुण तम गुण खाया हुआ कि देखने पर अंदर से क्रोध होगा ये क्या जाए क्यों आया और तम गुण से उसको देखने की इच्छा नहीं ऐसे विभिन्न प्रकार होता है इसको बढ़ाने वाले है सात्विक ऐसे भोजन कैसा है रस्या से, से रसिया और स्निग्ध है कोमलापति चिकन पदार्थ और स्थिर देह में दीर्घ दिर, काल रही थिरा कुछ ऐसे खाते खाते अच्छा में थर्य नहीं रहेगा उसे कुछ लाभ नहीं कुछ पीते खाते रहते हैं कुछ पीते हैं ना उसे कुछ नहीं थोड़े समय ठीक लगा फिर बाद में कुछ नहीं कोई ऐसे कुछ खाते पीते कोई तामस पदार्थ लेते हैं कुछ खा लिया सिगरेट आदि पी लिया वह कहते हुए बला आ जाता है फिर थोड़ी देर के बाद कोई गुटका आदि लेते हैं ना वो लेते तो बिल्कुल सकते आ गए बड़ा जोर से कोई नशा आदि करने वाले और उसके बाद थोड़ी देर बाद और चाहिए एकदम फिर और चाहिए थोड़ी देर बाद फिर और चाहिए भोजन नहीं करके खाली गुटखा खाकर रह जाएगा गुटखा खाते रहो भोजन नहीं करना सिगरेटे पियो गुटखा खाओ जो पीना खाना खाओ किंतु खाद्य नहीं मिलेगा कौन बोला किसी को बताया तो आपको जदि गुटका में सजा खर्चे हिसाब बताया भोजन में जितने खर्चा नहीं उसमें गुटका में खर्चा है उसके अपेक्षा गुटखा खा कर रहो भोजन छोड़ दो भोजन छोड़ के गुटका खा कर दिन भर गुटका खाते रहो क्या क्या गुटका है वो सब नहीं जो स्थिर है भोजन हृदय में रहेगा ये स्थिर हृदय हृदय मानों को प्रिय होना चाहिए आ प्रिय और चिरकाल रहने वाला हुआ ऐसे आहार सात्विक व्यक्ति प्रिय होते हैं सात्विक व्यक्ति प्रिय होते है तो स्वभाव सात्विक तो ऐसे प्रिय होते हैं और जो सात्विक होना चाहता है ऐसे भोजन उसको करना चाहिए स्लोगो बोलो आयु सत्य आरोग्य सुख प्रीति वर्धना स्वास्थ्य सा कट्टम <ड़ी> लवणा त्युष्ण कट्टम लवण्युष तीक्षण विदा तीक्ष विदा आहारा राजस श्रेष्ठ आहारा राजस श्रेष्ठ दुख शोकामय प्रद दुख शोकामय प्रद कट्टु अम्ल लवणा त्युष्ण तीक्षण रूक्ष विदाई ना दुख शो कामय प्रदा कटु अम्ल लवण आगे क्या पाते है अत्युष्ण अत्युष्ण ये जो अति सौदा है उसमें के पहले वो अति का संबंध सब के साथ करना कटु के साथ अति कटु अति लवण अति अति तीक्ष्ण अति वृक्ष सौ लव तो लवण तो सब खाएंगे खाते हैं अति लवण अति कटु अति तिक्त है, है और अम्ल अति खट्टा खट्टा तो है कि अति खट्टा कोई के को स्वभाव से बहुत खट्टे खाते हैं खटा लवण अत्यधिक नमक कोई काम करने वाले आश्रम में देखा भोजन जो लेते हैं पहले से इतने नमक उसे मिलाएंगे मिर्ची मिलाएंगे तो, तो खाना शुरू करेंगे मैं पूछा पहले इसको पता नहीं नमक कम है ज्यादा पहले क्यों डालना पहले नहीं थोड़ा नमक डालने से अच्छा लगता है ये नमक कम है नहीं कम नहीं क्या सात लोग को कम नमक खाते हैं वो नहीं उतना नमक और लाल मिर्च इतने डालने के बाद तो खाना शुरू करेगा और नमक ठीक है तो भी कह थोड़ा और नमक मिर्ची डालते और तो अच्छा लगेगा अत्यधिक नमक खाने वाले अति उष्ण गर्म में भी उष्ण ठीक है कि अति उष्ण अति तीक्ष्ण है श्लेषमा को करने वाले ये मिर्ची आदि प्रकोप करने वाले कोतो आदि कुछ होते है दाह करने वाले पित्त बढ़ाने वाले सर्स होता है और अन्य है लक्षण तामस में आते हैं और सरसप आदि है अदरक आदि थोड़ा अधिक थोड़ा तो चाहिए किन्तु तो अधिक ये आहार दुख राजस्व से इष्टा राजस्व स्वभाव वाले कोई इष्ट होते हैं अति प्रिय होते हैं और ये क्या करते हैं दुख शोक आमय प्रदा दुख देने वाले शोक आमे रोग दुख बढ़ाने वाले शोक बढ़ाने वाले रोग देने वाले कभी कभी तो खाते समय भी कष्ट होता है मिर्ची ज्यादा है सुशु करते रहते तो फिर खाते रहते हैं वही अच्छा अनुकूल होता है सो का कष्ट है आंख कान ना सौ से पानी निकलेगा तभी लगा खाया नहीं तो आंख से ही पानी नहीं निकला तो क्या खाली मुख से मुख से भी निकलेगा सो पूरा थक जाते खाते खाते ये राजस्व भोजन होता है हाँ श्लोक बोलू न ज सुख शोकाम यातयामंगत रसंग यातयामंगतरस पूथी पर्युषित चयत पूथी पर्युषित चयत उच्छि चा मेध्यं उच्छिष्ट भोजनं तामसप्रियं तामस प्रिय भोजन तामस प्रिय यातयाम गोथी प्रयुषिता उ मेंध्यं भोजन तामस यात्र है आगे के गत रसम कहा नहीं ये परयुषितम भोजन बनाने के बाद बना अधिक समय रह गया तो परयुषित हो गया यातायाम का अर्थ प्रहर चला गया तो यहाँ यातायाम का अर्थ करना मंद पक्को पूरा पक्का नहीं क्यूँकी गतरस शब्द है जब वीरिय रहित तो गतरसा हो गया रस रहित तो हो गया अब परूषित हो गया रा, रात्रि व्यवधान हो गया बासी हो गया इसलिए यात्र से पक्का नहीं पूरा मंद पक हो ये भी ताम प्रिय होता है गतरसम रस चला गया सार रस पूर्गंध यूत परिषित में बासी हो गया और उच्चिस्टम झूठा हो तो भी रखते भूख भजन करने के बाद गुजरा हो गया भुक्त सिस्टम उच्चिस्टम वो उनको प्रिय होता है और अमेध्यम अमेध्यम यज्ञ के लिए योग्य नहीं जो देवताओं को नहीं दे सकते ब्राह्मणों को नहीं दे सकते ऐसा जो भोजन है वो अमेध्य अपवित्र तो हुआ वो भी नहीं खाना क्योंकि खाते समय पहले परमात्मा को अर्पण करके खाना चाहिए जो परमात्मा अर्पण नहीं करे जो खाए तो अमेध्य अपवित्र तो हुआ लसुन प्याज परमात्मा अर्पण होता है यही जो होता है राम से गुपरी होता है जो यज्ञ अमेध्य है ये तामस्य व्यक्तियों प्रिय होता है अब इसको देख करके जो स्वभाव से इसे प्रिय होता है राजस्व तामस व्यक्तियों को जो भक्ति करना चाहता है परमात्मा दर्शन करना चाहता है सात्विक होने के लिए उसको राजस्व तामस भोजन को त्याग करना चाहिए यही मुख्य भगवान का उद्देश्य है इसको पालन करना इसका जो उल्लंघन करेगा वो भगवान को कष्ट देने वाला होता है भगवान कहते मेरे शास्त्र आज्ञा अनुशासन को जो उल्लंघन करते वही मुझे कष्ट देने वाले होते हैं हाँ श्लोको बोलो कुछ भोजन तान सत्यम अब यज्ञ तीन प्रकार बताते हैं तीन प्रकार आज्ञा में सात्विक के पहले बताते हैं अफलाकांक्षी अफलाकांक्षी यज्ञो दृष्टो युज्य विधि दृष्टो युज्य ये वेति मन यमे वेति मन स सात्विक सात्विकफलाकांक्षी वेदे यज्ञ अफलाकांक्षी विधिदृष्ट इज्जत यस्तव्यम एवे थी मन समाधाय सत्त्विक विधि दृष्ट विधि वाक्य शास्त्र के तरह तो विहित कर्म शास्त्र विधत तो कर्म इसलिए करना है क्यों करना है शास्त्र विहित ही चले कर्म यज्ञादि कर्म करना चाहिए क्यों शास्त्र के विधान क्या गया जो शास्त्र का विधान परमात्मा की आज्ञा है क्यों करना परमात्मा आज्ञा क्यों पालन करना यही प्रश्न होगा परमात्मा की आज्ञा क्यों पालन करना कहते शास्त्र में क्यों विधान किया गया परमात्मा ने क्यों विधान किया गया ये बुद्धिमता नहीं है पिताजी के आज्ञा है क्या करना है और क्यों इसे आज्ञा उन, उन, उन्हें भी उन्हें पूछा जाकर के आज्ञा पालन करना जाक पहले जाकर पूछा क्यों हमको आज्ञा दी क्या करना है आज्ञा पालन करना है या क्यों आपने कहा परमात्मा ने कुछ आज्ञा दी पालन करना है पूछा परमात्मा ने क्यों कुछ लोग पूछते हैं हाँ वेद में कहा गया क्यों इसे गया उनको ना वेद में कहा गया है परमात्मा आज्ञा है पालन करना है तो करो नहीं करना है तो चुप बैठो क्यों कहा नहीं पूछना किसले करना है विधि दृष्टा इति विधि से शास्त्र विधि में कहा गया इसलिए करना है और किसलिए करना क्या फल मिलेगा क्या फल के लिए किस फल के लिए अफलाकांक्षी फल की छा नहीं करके आज्ञा ईश्वर की आज्ञा पालन करना है फल क्या मिलेगा फल तो मांगने वाले को मिल जाता है मांगने वाले को बाजार में फल बिक्री करते सब्जी बिक्री करते कोई मांगने वाले जाते है उनको फल सब्जी मिल जाती है मिलती नहीं मिल जाती है मांगने वाला है तो तो है। के जाता है तो कहते हैं हमको थोड़ा सब्जी जितनी सब्जी निकल लेता है मांगने वाले के पास फल आ जाता है सब्जी आती है देखा है गंगा किनारे बिक्री करने वाले थोड़े से अगर कुछ कोई एक परवल दे दिया कोई एक छोटा सा तोरी दे दिया कोई एक दे दिया कुछ थोड़ा पालक दे दिया कोई थोड़ा एक दो मिर्ची दे दिया कोई एक टमाटर दे दिया वो को कोई देने वाले बोलते तो, हैं देने वाले कोई इतने लोग बैठे मांगने से मिल जाता नहीं सब्जी इतने आकर बना करे कर उगाता है फल भी कभी मिल जाता है कुछ देखते कोई बाबा को कोई बाबा है कोई भीखा कोई सही भीख मांगने वाले भी मा वा चोरी करने वाले से बाबा के व्यस्त बनाएंगे बदनाम होगा बाबा चोरी करने वाले बाबा के व्यस्त चोरी किया रावण ने भी बाबा व्यक्ति यती व्य बनाया था ना सीता चोरी के समय में अभी भीख मांगने वाले गृहस्थ है बच्चे पल पालन करते है सब किन्तु भीख मांगेंगे तो ऐसे व्यस्त बना देते साधु जैसे दिखता है लोग साधु समझ कर दे देंगे थोड़े दिन के बाद वो साधु व्यस्त बनाते कभी कभी साथ बच्चे तो में बच्चे को लेते नहीं तो पत्नी भी साथ है नहीं तो पत्नी भी बच्चे लेकर के मांगती ये भी मांगता है और चोरी करने वाला एक सुविधा है साधु वैसे बना दिया जहाँ कहा रह जाएगा चोरी करेगा और फिर बाद में यदि चोरी कर कोई चोर पकड़ा गया और साधु वेश में है तो साधु की अन्य साधु समाज में साधुओं की क्या गलती है कोई चोर छिप करके साधु वेश लेकर कहीं रहा तो जो सरकारी विभाग है जो चोर को पकड़ने वाले उनकी गंती हो साधु वेश में कोई चोर है उसको पकड़ नहीं पाते उनकी है उनकी गलती है या बाकी जो साधु भजन करने वाले क्षेत्र के माँ रोटी खाने वाले उनकी गलती है कौन तो आकर चोर कहाँ साधु वैसे बन गया और दूसरे साधु का ये करते हुए पूछना कहां से आया कितने चोरी करके आया ये पता करना चोर, चोरी आया चोरी करके कहीं कुछ टाप लगा था चोर का हाथ घोड़ी पका हुआ डाला हुआ आया तो पूछेंगे सब लोग कहाँ से आया हाथ घोड़ी डाला हुआ अब व्यक्ति आया अपने आप साधु वैसे बनकर बना के रहोग कहीं आते समय साधु बनकर आगे अपने रहोग किसी का कपड़ा भी ले लिया साधु बनने के लिए क्या चाहिए कोई साधु के घर में गया दुका दो धक्काधक्का दिया उसी का कपड़ा पहन दिया लेकर के अब साधु में आ गया उसने देखा बाल रखा ये भी बाल इसे कितने लोगों तो बाल भी दाढ़ी मुछे रखने वाले भी इसे बाल साधु हो जाते हैं कोई मुझसे भी काटते हैं सुंदर दाढ़ी भी काटते वो भी साधु का पहन लिया वो चोरी करता है लोग क्या कहेंगे ये प्रचार करने वाले क्या कहना चाहिए साधु के वेश में चोर पकड़ा गया ये कहना चाहिए ना ये लोग क्या कहेंगे चोरी करते साधु पकड़ा गया <laughs> चोरी करते साधु नहीं पकड़ा गया साधु के वे पहना हुआ चोर पकड़ा गया इसको साधु क्यों कहते हो तुम लोग साधु करोगे इसको बढ़ाओगे बाद में कहेंगे साधु की बदनाम करेंगे? अब दूसरे साधु को पूछेंगे क्यों ऐसा हुआ उत्तर देने के लिए बड़े बड़े साधु पूछेंगे क्यों धर्म के नाम पर ऐसा क्यों हो रहा है तुम उत्तर दो चोर छिप करके साधु ऐसे बन चोरी करता है अरे पूछेंगे साधु आप बताओ क्यों इसे तुम पुलिस विभाग से पूछो मंत्रियों से पूछो पत्रकारों को तुम अपने आप पूछो तुम क्या कर देता अब तक ये चोर जब साधु वेश में था उसको क्यों नहीं जाकर पूछा अब जो दूसरे साधु बैठी कर, करके बैठा है उसको पूछे धर्म के नाम पर क्यों? क्यों चोर साधु पैसा बना दिया उतर देगा साधु और चोर भी तो साधु के कपड़ा लेकर चोरी कर लेकर पढ़ लिया कभी पोलिस के पैसे में चोर आ जाता है ऐसा हुआ था दिल्ली में कहीं गाड़ी जाते समय पुलिस आकर उसको रोके गाड़ी को रोकना पड़ेगा रोकने के बाद वो पुलिस नहीं थे पुलिस के वे चोर थे फिर गाड़ी को ले ले उसको करे पुलिस के वैसे भी चोर को पकड़ा जाता नहीं क्या कहना चाहिए चोरी करते पुलिस ही पकड़ा गया ऐसा कहना चाहिए ना यहां कहेंगे चोरी करते साधु पकड़ा गया वह नहीं कहेंगे चोरी करते बाबू पकड़ा गया चोरी करते समय चोरी के चोरी करते हुए पकड़ा गया चोरी करते समय पुलिस विभाग ऑफिसर पकड़े गए ऐसा कभी आता है कोई पुलिस ऑफिसर आदेश बनकर चोरी करेगा चोर तो क्या कहेंगे ये लोग कहेंगे चोरी करते पुलिस ऑफिसर पकड़ा गया नहीं कहेंगे <laughs> गाड़ी में मजिस्ट्रेट लेकर गाड़ी चला और गाड़ी विधायक कर गए वहां चोर, चोर बैठा है ऊपर तो लिखा माजिस्ट्रेट और चोरी कर दब, दब, दब, दब, दब ले गया क्या कहना चाहिए चोरी करते हुए माजिस्ट्रेट पकड़े गए तो मार चढ़ता गया तो चोर था इसी बगा चोर करने वाले साधु नहीं था साधु के बेच पहना था इसे क्या करना चाहिए साधु के बेच से चोर पकड़ा गया ये भाषा सीखनी चाहिए और जो लोग बच्चा पढ़ते जानते ना उनको शिक्षा देनी चाहिए ऐसा कहो वो क्या करते चोरी करते साधु पकड़ा वो साधु तो नहीं था शास्त्र में जो कहा गया ये करना है शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए शास्त्र में क्यों कहा गया अफला काम भी फल चु र करना ये है फल मिल जाता है मांगने वाले को फल, जाता को फल जाता को मिल, को मिल जाता है चोरी करने वाले को फल मिल जाता है फल चाहने वाले भगवान का भक्त है चोरी करने वाले को फल मिल जाएगा मांगने वाले को फल मिल जाता है फल चाहने वाले चोर है मांगने वाले भिक मगे है या भक्त है बोलो भगवान का भक्त फल जो चाहता है फल जिसको मिल जाता है वो भगवान का भक्त है या मांगने वाला है भीख मंगने वाले चोरी करने वाले को भी फल मिल जाता है ये प्रसंग था चोरी करने वाले को भी फल मिल जाते हैं मांगने वाले को फल मिल जाता है किन्तु फल चाहने वाले जो भक्त है वो यदि फल चाहिए भगवान इसको क्या समझे चोर तो नहीं भिख मंगाता नहीं ऐसे भक्त भगवान नहीं चाहते किसे अफलाकांक्षी भी विधान किया गया करना है कोई फल की इच्छा के बिना फल की इच्छा बिना क्यों करना चाहिए कर्तव्यम यस्तव्यम जैसे दान दातव्यम इत दान आगे कहेंगे देना चाहिए क्यों देना चाहिए दातव्य देना चाहिए ये मेरा कर्तव्य है इस प्रकार यम एवं यज्ञ हमारा कर्तव्य है यज्ञ तो हमको करना ही चाहिए क्यों करना चाहिए प्रश्न नहीं देखो तीन हो गया पहला है विधि दृष्ट विधान किया गया इसलिए करना चाहिए क्यों करना चाहिए पहला उत्तर क्या होगा विधान किया गया सातवें विधान किया गया और सातवें विधान क्या किया किस पल के लिए फल के लिए तो मांगने वाले को फल मिलता है चोरी करने वालों को ये तो फल फल नहीं चाहने वालों को करना चाहिए फिर फल नहीं चाह करके विधान किया है तो क्यों करेंगे क्यों करना है कर्तव्य में अस्तव्य में हमको करना चाहिए हमारा कर्तव्य करना नहीं चाहिए ऐसे मन समाधान करके इससे मेरा कुछ नहीं है कर्तव्य मनो समाधान कर ये मेरे कुछ प्राप्त करना है कुछ मिलना है नहीं मेरा कर्तव्य मुझे करना ही चाहिए सातविधान किया गया परमात्मा ने मुझे सामर्थ्य दिया मनुष्य है तो करना चाहिए इसे करके जो करता है वो सात्विक होता है पुरुष यज्ञ में सात्विक होता है हाँ, श्लोक बोलो अफलाकांक्षी भी यज्ञते में वे मन समाधाय सत्विक इस श्लोक में परमात्मा ने कैसे उपदेश कर दिया सारे सब काली याग के लिए नहीं शास्त्र में जो विधान किया गया वो करना चाहिए क्यों करना चाहिए शास्त्र विहित तो है इसलिए किस फल के लिए क्या फल मिलेगा उसे फल की इच्छा नहीं रखना फल की इच्छा रखने वाले फल चाहने वाले तो मांगने वाला जैसे हो गया भीख मंगा जी से परमात्मा से ये भीख भीख मांगना नहीं परमात्मा सब कुछ देते हैं अफलाकांक्षी भी फलों की इच्छा के बिना करना चाहिए क्योंकि विधान किया गया तो भी क्या क्यों करना चाहिए बस कर्तव्य है हमारा कर्तव्य इसी प्रकार सारे कर्म भगवान का चिंतन करना चाहिए क्यों करेंगे कोई पूछा क्यों करना है बस कर्तव्य है विधान किया गया करो, करो कर्म सत्कर्म करो फलों की इच्छा के बिना और कर्तव्य मनुष्य क्या कर्तव्य मनुष्य ही कर सकता है कोई दूसरा नहीं कर सकता है भगवान का भजन कौन पशु पक्षी करेगा क्या देवता लोग कभी कर नहीं पाते हैं जे इतने से कर पाता है मनुष्य लोग को मिला कर्म सत्कर्म करना चाहिए क्यों करना चाहिए मन कर, मनुष्य का कर्तव्य विधान किया गया, गया? फल इच्छा रहित होकर के हमारा कर्तव्य हम करेंगे हमारा कर्तव्य करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि तुम पशु नहीं हो क्यों तो क्यों करना चाहिए इसलिए कि तुम पशु नहीं हो पक्षी नहीं हो तुम मनुष्य हो तो मनुष्य उनसे क्यों करना चाहिए मनुष्य के लिए विधान किया गया मनुष्य इसलिए करना चाहिए मनुष्य ही कर सकता है आप लोग सब मनुष्य है ना नहीं परमात्मा ध्यान कौन करेगा हाँ अभी मनुष्य है तो अभी ध्यान हमारा कर्तव्य क्या कर्तव्य परमात्मा का ध्यान करना अभी सात आठ मिनट ध्यान करना है कुछ बिना कारण कुछ नहीं मांगना कुछ नहीं चाहिए ये हमारा कर्तव्य है ध्यान करना ध्यान नहीं कर पाए तो पशु पक्षी बराबर हो जाएगा हाँ, मनुष्य तुम्हारा तो भगवान का ध्यान करना और कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए किसके साथ कोई संबंध नहीं आपको मनुष्य जन्म मिला इसलिए आपको परमात्मा का ध्यान चिंतन करना ही चाहिए परमात्मा सृष्टि करता है पारना करते हैं सब की रक्षा करते हैं सबको बुद्धि देते हैं का उद्धार सबका कल्याण करते हैं सबके पर कृपा करते हैं कृपा की दृष्टि करने के लिए तैयार रहते हैं जो चाहता है उसके ऊपर कृपा की वृष्टि हो जाती है जो सब छोड़ करके परमात्मा के शरण में रहता है परमात्मा कृपा करते ही है किंतु सब छोड़ करके ममता को कहीं ममत तो कुछ नहीं परमात्मा के भी सिवा को छोड़कर देहादि में नहीं हूं यदि अहम बुद्धि है तो परमात्मा के दास हूं परमात्मा के चरण में हूं परमात्मा में समर्पित हूं समर्पण कर दिया तो कुछ अपने लिए सोचने का नहीं ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम तत्सत श्री कृष्णार्पण मस्त ध्यान जिनका अच्छा लग गया उनमित जरूर मनुष्यत्व है जिनमें मनुष्यत्व है अवश्य ध्यान करना चाहिए परमात्मा का चिंतन करने पर परमात्मा कृपा करेंगे ही किंतु पहले से ही कुछ मागे क्यों करेंगे ये करने वाले ध्यान नहीं कर पाएगा शास्त्र में कहा गया इसलिए करना चाहिए किसी फल के बिना करना चाहिए क्योंकि परमात्मा की आज्ञा पालन करना है परमात्मा की आज्ञा पालन करते स्वयं क्या फल मिलेगा तो, तो नौकरी करने वाले के लिए सोचना पड़ता है व्यवसाय करने वाले के लिए परमात्मा से ही व्यापार नहीं करना है फिर क्यों करेंगे ना ये हमारा कर्तव्य है क्यों करना है ये हमारा कर्तव्य ही करना है और हम मनुष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा मनुष्य जन्म नहीं करना है तो कब करना है सौ जो ने भटक भटक करके कर अभी मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया यही है कि आपको कर्तव्य करना ही इसलिए मनुष्य जन्म मिला श्लोक हाँ, बोल दो फिर अफलाकांक्षी वीर यज्ञ अभिसंध तो फलंग अभिसंधल फलं। धनम भारत मै यतम भारत अच्छी इज्जते भरत इज्जते भरत अभि संध्याय तू फल दम्भा श्रेष्ठ यदिराजसम अभिसन्ध्यालम तू कहर से विलक्षण है पूर्व तो की अवश्य पहले तो फल इच्छा रही था यहां फल इच्छा करके जो किया जाता है फल हम तो अभिसंधायक फल की इच्छा रखकर जो करते हैं, किस करते दम्भार तम दम्भ है धर्म ध्वजित प्रकट करने के लिए हमेशा कर, करते यज्ञ करते इज्जत हे भरत श्रेष्ठ तो हम यज्ञ में राजस्व भी उस यज्ञ को राजस्व समझो दम्भ के लिए लोगों को दिखाने के लिए करते घमंड हम धर्म करने वाले अरे फल की इच्छा रहकर ये राजस्व है ऐसे करने का नहीं फल की इच्छा फल इच्छा करके नहीं फल इच्छा रहता हो तो करके किसको दिखाने के लिए नहीं हमारा कर्तव्य है करना है कोई देखेगा कोई सम समझेगा फिर हमारी स्तुति करेगा इसके लिए नहीं किसको दिखाने के लिए कहने के लिए हमारा कर्तव्य है सत्कर्म करते समय अपना कर्तव्य समझ कर करें ध्यान करते समय कर्तव्य समझ करके जब है तो परमात्मा का जब करना चाहिए न कि गिनती करके बताए इतने करोड़ हमारा हो गया ये सब नहीं श्लोक बोलो अभी सन्धार दिखा चे भर श्रेष्ठ संयराजस विधि मसीष्टा विधि न मिष्टांग मंत्री न दक्षिण मंत्रहीन मदक्षिण श्रद्धा विरहीत यमसक्ष विधि मिष्टा मंत्रहीन दक्षिण श्रद्धा विरिम तामसक्षसे विधि विधर जैसे विधान किया गया ऐसा नहीं उसके विपरीत करना असिष्टानंद यज्ञ आदि कर्म करते समय अन्नदान करना पड़ता है कुछ कर्म करते समय अन्नदान यज्ञ करते तो ब्राह्मणों को अन्य लोग बुलाते आकर के देखो यज्ञ दर्शन करने से ही फल प्राप्त होता है जो ऋतु लोग को कर्म करने वाले तो अलग है उनसे अतिरिक्त भी ब्राह्मणों को पूज्य श्रेष्ठ लोग निमंत्रण देकर के बुलाते हैं आप आए हमारा यज्ञ होता है दर्शन कीजिए उपस्थित हो जाइए भागवत कथा करने के लिए विषय नियम है बंधु बांधों को बुलाते अन्य को बुलाते भी भी हैं और जो पूज्य श्रेष्ठ है उनको जाकर सम्मान से प्रार्थना कर बुलाते हैं भागवत में आता है किन्तु कथाकार लोग अपने को इतने बड़े मान लेते हैं तो दूसरे कोई सम्मानीय वस्तु उनको दिखता नहीं कोई कोई जानते हैं, जानते हैं तो बुला करके सम्मान के साथ बुलाते हैं। कई तो कोई सन्मान बुलाते है तो अपने तो ऊपर बैठते हैं और जो उनको बुला करके नीचे बैठा देते हैं। ऐसे कभी यहाँ हुआ कोई अपने को बड़े महात्मा का बल तक होकर कोई महिला तक गीता जयंती बोलने के ऊपर देवी बनकर बैठा है और महात्मा जी उनको बुलाए उधर नीचे फिर आकर बैठकर हमें चले गए बाद बुलाया तो वो पाप होता है वो नहीं समझ पाते क्या पाप होता है अन्य लोग वक्ता बन गए तो कोई आया तो नहीं चाहिए चेन्तु ऐसा भी कोई महात्मा ही आते हैं उनको बुलाया अभी तो मंडेश्वर आप लोग देखे होंगे तो बुलाए तो मैं मना क्या मैं नहीं जाता हूं क्योंकि यहां आचार्य विचार कुछ नहीं ठीक होता है तो फिर बहुत आग्रह किया आग्रह क्या आया कंधु वहां लगाया था वक्ता के जैसे आसन हमारे लिए भी उचा आसन लगाया था दिखाए कभी ही दो तीन साल पहले है कौन वक्ता थे उसमें पुरी थे याद है जगदीश पुरी वक्ता थे भविष्य मंडी थे वहां अपने आसन इतना ऊंचा करके लगाए थे पूजा आदि हुई कोई अगर भत्त पूजा की आरती की दक्षिणा दी ये बुलाए थे और कुंभ के समय भी जिन महापुरुषों का आप यहां बड़े सम्मान से पूजा कर तो गुरुसारण जी हमको बुलाए थे वो कौन कथा करते थे रमेश झा उसी, चलंगी उसी चलंगी चलंगी उसके समान बराबर हमारे लिए ऊपर आसन लगाए गुरुसारण जी नीचे बैठे थे गगता में श्रोता में कि मैं हमारे ऊपर बैठाए फिर हमको भी समय दे मैंने देखा ज्यादा देर होगा मैं चाह रहा हूं तो फिर उनको बंद करके मुझे समय दे दस मिनट पांच पंद्रह मिनट पांच या पंद्रह मिनट बोल गया कुंभ के संप्राय के मैं बोला फिर हमको बैठाए वालों से गुरुशान जाए आए जो कुछ कुछ चर्चा किए दक्षिणा दिए जो पत्र दिए फिर विदा करके फिर आए तो भागवत में सहे है शास्त्र में सब लोग को बुलाना है और जो विशेष है तो उनको विशेष निमंत्रण देकर सम्मान के साथ बुलाना है ऐसा ही नहीं कि कोई बहुत में बैठ गया अर्थात इसका नहीं कि और जितने स्वतः वो सो छोटे हो जाएंगे ऐसा नहीं तो सम्मान के साथ बुलाने का नियम कुछ कुछ ऐसे देखा जाता है कोई छात्र भी हो तो वो तो अपने उनका छात्र लेकर के सम्मान लेने के लिए नाम ले लेंगे किंतु तो आगे उनको पता नहीं अथवा पता नहीं पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि थोड़ा तो ऊपर स्तर में चल जाते हैं यज्ञ करते समय बुलाना चाहिए और बुला करके जनक आज्ञा मोल के संवाद जो हुआ ब्राह्मण लोग उपचित थे जानक जी की आकांक्षा भी इनमें सबसे ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी कौन है यज्ञ के लिए तात तो उनको कहा सबको तो कहा ये गौ रखा गया जो ब्रह्मिष्ट है उनको ले जाओ तो ब्राह्मण लोग वहां क्यों आए थे यज्ञ देखने के लिए अन्य समय भी ऐसे होता है यज्ञ करते तो बुलाते हैं तो बुलाते उनको भोजन आवास व्यवस्था करना पड़ता है और यदि बिना बुलाई को आए तो उनको भी भोजन देना चाहिए इसे कहीं यज्ञ करते थे तो उनको बुलाते थे भोजन भी खिलाते हैं और कुछ लोगों को भोजन मिल जाएगा इसलिए सुनने के जाते हैं ऐसा भी कहीं होता होगा <laughs> सुनने पर भोजन मिल जाए तो चलो अच्छा भोजन नहीं मिले वहां क्यों जाना तो भी असुष्टान दान किया जाए इसी प्रकार यदि विवाह शादी विवाह आदि कर्म हुआ मांगलिक कर्म हुआ तो ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जिसमें इसे भोजन नहीं दिया जाता असुष्टानंद यज्ञ में तो होता है विधि से क्या है विधिहीनम विवाह कर्म भी क्या है कन्यादान प्रशक्त कर्म है सामान्य कर्म नहीं है वो कर्म में विधि विधान पूर्व करना चाहिए और अशुस्थानम ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया पितरों को देवता को नहीं दिया जो भोजन अशुद्ध भोजन बनाते हैं करोड़ रुपया खर्च करो जितने लाभ खर्चों के इतने बड़े होटल में भोजन बनाओ जहां शुद्ध भोजन है वहां पितृ लोग को, को ग्रहण करेंगे देवता लोग ग्रहण करेंगे और ब्राह्मण लोगों को बुलाकर दिया जाता है नहीं वो तो अपने बंधु बांधव बस ऐसे नाचने को देने वाले जैसे सोए हम भी जैसे तुम वे से चलो जाकर गुआ। उसे कुछ कार्यक्रम आएगा कोई कहीं कहीं तक पीने वाले पियएंगे क्या क्या सो करने वाले यो मंत्र ही नशुट आनंद जहां ये ब्राह्मण आदि को भोजन नहीं दिया गया वो तामस यज्ञ कहा जाते उस कर्म तामस हो जाता है और मंत्र ही न जो मंत्र जिसके लिए कहा गया वो मंत्र नहीं होगा मंत्र भी स्वरत अवन्नता से करना चाहिए नहीं होने पर मंत्र ही न हो गया अशुद्ध होने पर अधक्षिणम दक्षिणा दक्षिणा कितने जो कहेगी दक्षिणा उसे रहता था अधक्षिणम दक्षिणा तो दे जहां देना चाहिए वहां थोड़े जहा बहुत रुपया देना है गो देना दान करना चाहिए वैसे सौ रुपया रख दिया सौ रुपया में गोदान होता है कहीं दस रुपया रख देते हैं और वस्त्र देना चाहिए इधर एक धागा दे दिया वस्त्र देना चाहिए वस्त्र भावी सूत्र में तो दिया बताए <laughs> सूत्र दे दिया और जहाँ सोना दे देना है और चावल पिला हल्दी लाकर रखा तो पुष्प रहकर उसको दे दो सुवर्णम नहीं तो दस नहीं तो एक रूपया पर तो दस पैसा देते थे अब एक रुपया एक रुपया नहीं मिलेगा तो क्या पांच रुपया दे हो? नहीं तो एक रुपया देना चाहिए उसके लिए उसके लिए अलग से रखा जाएगा ये सब अधक्षिणा दक्षिणा का दिया है उक्ता दक्षिणा रहितम जो दक्षिणा जहां देना चाहिए वो दक्षिणा नहीं तो अधक्षिणा हो गया खाली दक्षिणा के लिए थोड़ा दे दिया ये दक्षिणा हो गई ऐसा नहीं श्रद्धा भी श्रद्धा रहितम ब्राह्मण कहेंगे इसमें इतने देना चाहिए कहें न दिया बोले खाली दक्षिणा दिखना बोलते <laughs> बार नाराज होकर के कभी देते तो ऐसे करके देते हैं। देते हैं तो श्रद्धा रही तो कोई श्रद्धा पूरा करते देने के बाद प्रसन्न अंकुश होते हैं अच्छा लगता है सतकर्म हुआ कितने रुपया तो बर्बाद करते हैं कोई परवाह नहीं अब थोड़े सत्कर्म हो गया तो कृपा कोई ऐसे ऐसे लोग मिलते कि आपने बड़ी कृपा की कुछ दक्षिणा देने से आपने स्वीकार कर लिया हमारे बड़ी कृपा ऐसे भी ये सरस्वती के भाई गये कला क्या दिखा गया था उतने कहीं भंडार था उनके मन में हमें भी करेंगे वो क्या और करके बड़े खुश होकर बताया बड़े बड़ी बहुत बहुत खुश हो गया थोड़ा तो सामान्य हुआ जितने हुए इतने में वो इतने खुश होकर बताएगी हमारी ऊपर कृपया कर दीजिए ऐसा अच्छा हुआ यही कर्म थोड़ा हो गया कुछ महात्मा को अन्नदान हो गया स्वयं पूजा करके देखा बड़ी खुश हो गयी तो कोई लोग ऐसे कुछ सत्कर्म करके उसके बाद खुश होते और कोई लोग नाराज होते <laughs> उसकी दूर से दिखेंगे नहीं इधर जाएंगे नहीं हमको फंसा दिया रुपया मेरा बर्बाद करा दिया <laughs> इसलिए कई प्रवचन के समय में कोई यहां बोले आप तो कभी तो दान के लिए नहीं कहते नहीं कहा दान के लिए कहने वाले बहुत लोग कहते और कहने पर सौर सोचेंगे दान हमको करो ये इसीलिए कहते इसे दान के लिए ज्यादा नहीं कहते जानते हैं इसमें शास्त्र में, में जब आता है आया श्रद्धा विरहितम यज्ञों को तामस का अर्थात तो कर्म करते समय विधि विधान से करना चाहिए अन्नदान होना चाहिए मंत्र ठीक चीजें होना चाहिए जैसे दक्षिणा कहिए देना चाहिए और श्रद्धा पूर्व करना चाहिए इतना नहीं हो तो तामस हो जाता है हाँ स्लोग बोलो नंत्रिणम श्रद्धा विरहित यज्ञ कामसचक्ष अभी तप के लिए कहते हैं देव दिज गुरु प्राज्ञ देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौच मार्जव पूजन ब्रह्मचर्य महिंस च ब्रह्मचर्य महिंस चारीरं तप उच्य शारीर तप उच्यतेज गुरु प्राघ पूजन शौच आर्जव ब्रह्मचर्य महिंसा चारीर तप उच्यते अभी देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम देवता का पूजनं द्वीय ब्राह्मण का पूजन गुरु पूजन और प्राज्ञ विद्वान के पूजन गुरु शब्द से तो गुरु तो खाली मंत्र मात्र से गुरु नहीं गुरु के लिए कहा गया जनिता च उपनेता च यद्या विद्याम ससुरा चाग्र जो भ्राता पंचयत गुरु वस्मता गुरू में श्री जनक एक पिता उपनेता उपनयन उपने उपने उपने जो यज्ञ भीतर तो संस्कार कराने वाले उपनेता गुरु है और यश विद्याम प्रेषद विद्या प्रदान करने वाले गुरु तीन तो हो गए और एक ससुर है ससुर भी गुरु के समान है अग्रजो भ्राता बड़ा भाई ज्येष्ठ भ्राता भी गुरु तुल्य है अग्रजो भ्राता पंचेत गुरस्थान में आता है जनक उपनेता च यश विद्या प्रयसदि पूर्वाध बराबर है और अन्नदाता भय ताता पंचेत पितर और पांच को पितरों कहा गया जनक उपनयन करने वाले विद्या प्रदान करने वाले और अन्नदाता को भी तुल्य कहा गया और भयत्राता भय से रक्षा करने वाले ये पांच को पितर कह गये यहां गुरु के लिए जनिता च उपनियता च यश्च विद्या प्रयत छदी ससुरा भ्राता पंचायत गुरुभ गुरु जनक उनके पूजन विद्वान के भी प्राज्ञ के पूजन शौचय शुद्धि अंदर बाहर। शरीर के सौधन अंतकरण के सदरा आर्जव सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा इसको तप करते शारीर तप है और शारीर तप आगे सात्विक राजस्व कायेंगे शो को बोलो ब्रह्मचर्यिशाचा सारी रंग तप उच्च अभी सात्विक के राजस्वता में सब बताएंगे पहले तप भी शारीरिक शारीरिकप मानस तप मांगन में तप ये पहले विवाह करते हैं फिर उसको सात्विक के राजस्व बताएंगे अनद्वेगक वाक्यं अनुद्वेगक्यं सत्य प्रियहितं चयत सत्य प्रियत चयत स्वाध्यायाभ्यसन चाध्याभ्यसन चमय तप उच्य वम तप उच्यते, उच्यते अद्वेगक वाक्यं प्रियहितं चयत अनुद्वेगकर वाक्यम सत्यं प्रियहितं चयत जो वाक्य उद्वेग कर भय नहीं देने वाले कष्ट नहीं देने वाले ये वाक्य है ये बोलना ये वांगमय तप वाची का तप करने के लिए ये उद्वेग कर वाक्य नहीं बोलना चाहिए सत्य बोलना चाहिए आगे सत्य के बाद प्रिय हितमच प्रिय और हित दिष्ट अदृष्ट अर्थ में प्रिय होता है दिष्ट के लिए हित होता है अदृष्ट के लिए अभी प्रिय नहीं कि आगे उपकार होगा प्रिय और हित हो कभी कभी प्रिय होता है किन्दु अहित ही भाभा कर दिया भाभा कर दिया गलत काम किया तो वाह भा कर दिया बड़ा अच्छा लगा कुछ लोग खुश हो जाते हैं बड़े अच्छा संत बड़ा बाबा सुनने सुनना चाहते हैं और कुछ लोग बाबा नहीं करेंगे क्योंकि उसके वही ही गलत काम करता है उसके बाबा कहकर उसको कहेंगे तो उसका कल्याण होगा नहीं जो गलत कहे अहंकार है उसको अहंकार को पुष्ट नहीं किया जाता है साधु लोग अहंकार को, को पुष्ट नहीं करते अहंकार को नष्ट करते परमात्मा भी अच्छे साधु लोग अहंकार को, को पुष्ट नहीं करते गलत कर कर है बाबा करके उसको अहंकार को बढ़ाना फिर गलत मार्ग में चलेगा उसकी हानि है भले ही अपने को नहीं माने उसका कल्याण हो उसके हानि नहीं हो हमको मानने के लिए नहीं माने नहीं माने उसका कल्याण हो होना चाहिए तो प्रिय है किंतु हित नहीं तो ठीक नहीं हित होना चाहिए प्रिय हितम चेत साध्या वेतनम साध्या अपने वेद शास्त्र अभ्यास करना अधनादि करते रहना ये वांग में तप वांग तप पालन करेंगे तो मौन व्रत हो जाएगा कुछ बोल नहीं सत्य सत्यम ब्रियात प्रियम प्रयात महावृयात सत्य मियम प्रियम तो रियात ऐसा धर्म सनातन सत्य बोले प्रिय बोले किंतु कोई सत्य होने पर प्रिय है तो बोलना नहीं बोलना कहते हम सच बोलते सच बोलने से क्या होगा दूसरे को कष्ट होता है हो तो नहीं बोलना चुप रहना प्रियंश नाम झूठ बोलने से खुश होता है तो उसको झूठ जुट बोलना झूठा कोई कोई लोग झूठा को बोल करके बासा करेंगे तो बड़ा खुश होते हैं और कोई लोगों को समझते हैं उनके झूठे प्रशंसा करो बड़े खुश होते हैं एक एक कोई बताए है कि उनके पीछे चलते रहो झूठे प्रशंसा करते रहो और दिन भर घूमते रहेंगे खाना पीना छोड़ करके झूठे प्रशंसा करो बहुत अच्छा है उसके क्या लाभ कुछ है कुछ नहीं तो ये सा, ये हुआ बांग में तपे तो वांग में तप तो में शब्द है नहीं बस साध्या अभ्यास करो योग अनुसार करो भगवान का भजन करो ये तुम्हारा कल्याण हो गया यही शब्द सुन और बाकी कुछ को नहीं कोई दोष है तो नहीं बोलना उसको करता होगा भय होगा कुछ नहीं तो ये ये हो गया वांग में तप तो उद्वयकर भयंकर नहीं हो भय प्राणी को दुख नहीं दे सत्य हो प्रिय हो हित हो तो साध्या व्यचन करना ये होता वांग में तप ये वांग में तप पहले तप का ये वाचिक तप है ये मानस तप कहेंगे तीन प्रकार कहने के बाद उसमें सात्विक राजस्व तमस का भेद बताएंगे श्लोक बोलोदै कर वांगमय तप उचते सत्य प्रियहित और अनुद्वेग कर अनुद्वेग सत्यम और तीन हो गया प्रिय हित को एक साथ रखा सत्य हो और अनुद्वेग करो भयंकर दुख नहीं देने वाला ये तीनों में से यदि दो नहीं रहा उसको वांग में तप कहेंगे तीन होगा तो वांग में तप होगा तीनों में से तीनों नहीं तो वांग में तप होगा दो नहीं तो वांग में तप होगा एक भी नहीं तो तीनों होना चाहिए अनुद्वयकर हो सत्य हो अप्रियहित होना तो चाहिए यहाँ भगवान वासी का स्पष्ट कर देते हैं इनमें से एक नहीं रहा तो भी बांग में तप नहीं होगा ये तीनों में से सत्य प्रियहित अनुद्वय कर तो अन्य तो मैंने एक नहीं रहे दो नहीं रहे तीनों नहीं रहे तो में में नहीं वांग में तपन नहीं होगा अर्थात वांग में तपन की कितने चाहिए तीनों तीनों चाहिए आगे मन प्रसाद सौम्यम मन प्रसाद सौम्य मौन मात्म विग्रह मौन आत्म विनिग्रह भाव संशु भाव संशु रीते तपोमान तपो मानस तपो मुच्यते मन प्रसाद सौम्य मन प्रसाद मन की शांति स्वच्छता कहा आदि कालुष्य अभावे काम क्रोध आदि क्रुष्य नहीं रहे तो मन प्रसाद सम्यतम सम्यता है सम, सम, प्रसा, मुखादि प्रसाद अंतकण की वृत्ति एक है मुखादि प्रसाद है जिसका कार्य अंदर शांत होगा तो मुख प्रसन्न रहेगा मुख प्रसन्न नहीं मुख प्रसन्न का कारण अंतकण वृत्ति सौम्य सौम्य अंतकण में शांति है तो उसमें मुख प्रसन्न रहता है तो सौम्य कहा तो मुख प्रसन्न नहीं उसका कारण अंतकण वृत्ति ही सौम्य अरे मौनम मौन है राघ सैम्य तो है कि उसके मानुष्य तपे में रखा है देखो मौन को वांग में तो अपने मानुष तपे तो में कहा क्यों ये मौन कौन सा है मन पूरा वाग स्वयं होना चाहिए मन स्वयं पूरा मुखो तो बंद कर दिया मनुष्य सब करते रहे कोई कहीं मुख से बंद करने पर को डांटेगा मुख बंद करके सब चलेगा ऐसे करते तो सब इधर जोर भी लगाएंगे तो साडर में हिलाएंगे जोर कहेंगे क्रोध भी पकड़ करेंगे सब करेंगे किन्तु मुखो खोलना नहीं ये मौन नहीं होता है मौन मानस आएंगे पूर्व तो कुछ होता है नहीं तो देखा कुछ देखा सुनना कुछ नहीं कुछ नहीं बोलने का तब तो वो मौन होता है और बाकी सब कुछ करना है खाली मुखो को बंद कर दिया ये नहीं इसलिए मौन को मानस कहा मानुष है मौन तो मुख बंद करना किन्तु ये मौन मन स्वयं पूर्वक होना चाहिए इसलिए कार्य से कारण मौन कहा मनुष्यम को मौन शब्द से कहा ये मौन शब्द से मन का संयम को लेना खाली मुख को रुकना नहीं आत्म विनिग्रह आत्मा ही शरीर तो का विनिग्रह मनोनिरोध सामान्य रूप से कहा वाग विषय का मन का संयम मौन कह दिया और मन को निरत है आत्मन शब्द आत्म, आत्म सदस्य मन को लेना भाव भाव हे माया भी तो नहीं अभिप्राय दूसरे के साथ व्यवहार करते समय कापट्य नहीं हुए भाव ये तेतत तत्व मानस तप कहा गया ये ना मानस तप हुआ अर्थात मानस तव मौन में लेने से ये मन संयम को मौन से लिया और आत्म विनिग्रह जो कहा है सामान्य मन का मन मनोध सामान्यतः देह विषय वाह विषय मन का तो मन सदृश्य कर दिया किंतु सामान्य सब विषय का वाणी विषय के एक मन होता है और एक सामान्य विषय का वाणी को बोलने के लिए मनोप्रयोग होता है वो मौन सदृश कर दिया और अन्य व्यवहार के लिए अन्य इंद्र व्यवहार करते समय मन को रुकना है विषय चिंतन दो मौन के यहां दो विवाह कर दिया एक आत्मविनिग्रह एक मौन मौन भी मनुष्य में आत्मविनिग्रह ही मन को रुकना है तो दोनों में क्या भेद हुआ ये मौन लिया वाघ विषय का मौन को मानस कहा मन संयम पूर्वक वाणी को रोकना वाणी का संयम मन का अर्थात वाघ विषय मन संयम को मौन सदस्य लिया वाघ इंद्रिय विषयक को विषय करने वाले मन को रोकना मौन सदस्य बाकी अन्य प्रकार वृत्ति को रोकना आत्म रहना अन्य प्रकार वृत्ति करो रोकना आत्मा विनिग्रह और वाघ विषय को वृत्ति को रोकना मौन सदम ये दोनों का आलो हाषी में दिया स्लोको बोलो सौम्य मौन आत्मा विनिग्रह भाव संपो मान समुचते यहाँ तक हो गया तप में तीन वेद बता दिया शारीर तप व्मेय तप मानस तप तीन कहानी के बाद अभी इसमें से सात्विक कौन राजस कौन तामस कौन ये कहेंगे ये सायकाल में बताएंगे ओम पूर्ण मद पूर्णात मिदम पूर्णस्य पुर्ना पूर्णमादायो ओम वशिष्य ओं शां शाति शां शंकरण शंकरचार्यवंगतरायनम सूत्रभाष्य पुनः पुनः मूर्ति गुररात्ति यो मवद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओं शांति शा शांति शांति शांति। हरे ओम हरे ओम हरे ओ नमः पार्वती पार्वतीपते हर हम